पुराण विद्वेश्वर संहिता सदाचार सोचाचार स्नान भस्म धारण संध्या बंदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन ऋषियों ने कहा सूर्य अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों पर विजय पाता है स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्मय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए बोले सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहिती मंत्री आदि हैं उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है तथा तो जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है उसे शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है जो दूसरों के दोस्त देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल बीज कहते हैं इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है दूसरे लोग राजत्वहीन छत्री माने गए हैं वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है दूसरों को वणिक कहते हैं जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शुद्र कहलाता है जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे विशल समझना चाहिए सेवा शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का फिर धर्म का अर्थ का उसी की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और का का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं उस संध्या काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठ कर, मलमूत्र का त्याग करे यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे जल अग्नि ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर कर बैठे मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे तदनंतर जलाशय से बाहर निकले वे जल से ही गुदा की सुद्धि करें अथवा अच्छा, देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए गुदा में सात पांच या तीन बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़ के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो लें। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है लिंग और गुदा की शुद्धि के, के पश्चात उठ अन्यत्र जाए और हाथ पैरों के शुद्ध करके आठ बार कुल्ला करें जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काठ से जल के बाहर दतवन करना चाहिए उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें